पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र तैतीस संगति जब यम तथा नियमों के पालनों में विघ्न उपस्थित हो तो उनको निम्न प्रकार से दूर करना चाहिए वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वि, वितर्कों द्वारा यम और नियमों का बाध होने पर प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए व्याख्या वितर्क विरोधी तर्क अर्थात यम नियम आदि के विरोधी अधर्म पहला हिंसा दूसरा असत्य तीसरा स्तेय चौथा ब्रह्मचर्य का पालन न करना पांचवा परिग्रह छठवां अशौच सातवां असंतोष आठवां तप का अभाव नौवां स्वाध्याय का त्याग और दसवां ईश्वर से विमुक्ता जब किसी दुर्घटनावश ये वितर्क उत्पन्न हो और मन में इन योग के विधर्मी अधर्मों के करने का विचार आए तब उनके प्रतिपक्षी अर्थात उन वितर्कों के विरोधी विचारों का चिंतन करके उन वितर्क रूप अधर्मों को मन से हटाना चाहिए प्रतिपक्ष विचारों के चिंतन से यह अभिप्राय है कि जैसे क्रोध आने पर शांति का चिंतन करना हिंसा का विचार उत्पन्न होने पर दया के भाव का चिंतन करना इत्यादि व्यास व्यासभास्य अनुसार प्रतिपक्ष भावना जब इस ब्रह्म ज्ञानेच्छुक योगी के चित्त में अहिंसा आदि के विरोधी हिंसादि वितर्क उत्पन्न हो कि मैं इस वैरी का हनन करूंगा इसको दुख पहुंचाने के लिए असत्य भी बोलूंगा इसका धन भी हरण करूंगा इत्यादि इस प्रकार दुर्मार्ग वाली अतिबाधक वितर्क ज्वर से जलती हुई अग्नि के समान यमनियमों का बाद होने लगे तब इनमें प्रवृत्त न होवे किंतु इन वितर्कों के विरोधी पक्षों का इस प्रकार बार बार चिंतन करे कि संसार की घोर अग्नि में संतप्त होकर उससे बचने के लिए सब भूतों को अभेदान देकर मैंने योग मार्ग की शरण ली है अब उन छोड़े हुए हिंसा आदि अधर्मों का पुनः ग्रहण करना कुत्ते के सदेश अपनी ही त्यागी हुई वमन का चाटना है धिकार है मुझे यदि मैं योग मार्ग छोड़कर अज्ञान रूपी गड्ढे में गिरूँ इस प्रकार प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय निमादि दोनों में वितरकों की प्रतिपक्ष भावना जान लेनी चाहिए